जैसे कोई बिल्ली कूदती आती है दबे पांव वैसे आता है सुख नाखूनों में बाल की जड़ में सांस की हवा में आता है सुख गले के गोल सुबह गड्ढे में गर्दन के पिछले हिस्से में घुटनों के पीछे कलाई की नस पर आता है सुख मुड़कर देखना मत पानी में चहलती है मछली चांदी का तार सूरज की किरण करती है अटकेली बनाती है सुख की एक तस्वीर खींचती है रेखा दिल के पार से थकमकाता है एक पल को ये समय फिर बिखर जाता है किसी निर्दोष हंसी में पानी के बीच बालू के ठूह पर एक अकेला ढाक का पेड़ सुलगता है सिमटता है बिखरता है ठीक उस हंसी को रंगता है लाल जैसे सूरज शाम को जैसे खुशी गाल को खिलखिल -खिल धारा सी हंसी, जैसे उफनता हो फेनिल जल प्रपात कोई ऐसे आता है सुख कॉफी की झाग में देर रात तारों की संगत में गुर्जरी तोड़ी के आलाप में ऐसे आता है सुख सफेद कागज पर एक कोने में उंगली से नारंगी पीले गोल में शब्दों के सपनीले महीन झुरमुट में रात के बियाबान सर्द अकेलेपन में और दिन के भागम भाग के रेले पीले में ऐसे आता है सुख एक दीर्घ निश्वास में एक जम्हाई में भूख की मीठी रोटी में मटके के एक घूट पानी में आता है सुख नींद में जागने में हंसने में और रोने में जीने में जाने कब दबे पाव आता है सुख औरत कहती है जब खोजती हूँ दिखता नहीं जब चाहती हूँ मिलता नहीं दिन और रात के दरमियान किसी दूसरी ओझल दुनिया में जाने कहाँ दुबक गोरैया बन छुपा रहता है और किसी दिन जब सब फिसलता सा लगता है तब आता है किसी एक झूठी सी हंसी की पीठ पर सवार और से गिर जाता है मुंह में किसी किसी घुलते हुए कलाकंद सा सुख किसी किताब के पन्ने से झांकता है शैतान दुष्ट पकड़ लेता है बाहू में भीठ दबंग प्रेमी कोई मुंदती है आंख गर्म पानी के सोते में जाड़े की सर्द रात का हमाम ऐसे सिर्फ ऐसे ही आता है उफ ये कमबकम ब्त सुख सपना था फिर कोई संगीत का कोई सुर था ये म्यूजिकल स्ट्रेन ऐसा जैसे सांस बचती हो अपनी संपूर्ण कोमलता में पानी की सतह को हवा की उंगलियां छू भर दें बस जैसे जिंदा हों बेसिक बेसिक कलंदर खाए कोई कलाबाजी उछाल दे गेन तीन चार हवा में और ले बिना देखे मुस्कुराते हुए स्वाभिमान से काले घूमते तवे से उछलकर चकर घिन्नी कोई आवाज फंसे रेशे सी हर खरोच पर किसी खर्राहट से गूंजे ऐलान करे मैं कमलाबाई झरिया कितनी कैसी बचकानी वैसे ही मधुर और कुछ तीखा तुरश हो पर कासनी रंग कोई मीठा स्वाद कहा फिर फुर्सत से बैठें पैर फैलाएं बदन सीधा करें मन ढीला करें आंखें मूंदे और सो जाएं बस ऐसे ही पीछे गाती रहें कमला बाई रसूलन बाई टप्पा ठुमरी मोगरे के फूल महकते रहें गजरे मुरझाते रहें बासी बोसीदा पानी पर पड़ी रहे कोई झिल्ली याद करें थ्योरी सरफेस टेंशन की फिर बुहार दे आलस से बाहर अभी नहीं कभी और किसी और वक्त में टलता रहे टलता ही रहे हर फैसला गलत सही किसी और वक्त में पीछे से झम से कूदती जैसे दीवार से बिल्ली आवाज आवाज सिर्फ आवाज जिसे पकड़कर जिसके सहारे मैं कूद आऊ अंधेरे से रोशनी में सपने से जागने में टेक्निकलर से ब्लैक एंड व्हाइट में और जागकर सोचो क्या ऐसे आता है ऐसे दिखता है कलाइडोस्कोप के अंदर मल्टीपल इतने सारे सुख